सांदोग्य छांदोग्योपनिषद शांकर भाष्यार्थ अध्याय एक खंड दो प्राणोपासक का महत्व एवं विध प्राणात्म भूतम फलमाह इस प्रकार जानने वाले प्राणात्म व्यक्ति के लिए श्रुति यह फल बतलाती है खण मृत् विध्वसत एवं स विध्वंसते यदि पाप कामयती यैनमिधा स एतोस्मा खड़ जिस प्रकार मिट्टी का ढेला दुर्भेद्य पाषाण को प्राप्त होकर विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार जानने वाले पुरुष के प्रति पापाचरण की कामना करता है अथवा जो इसको कोसता या मारता है क्योंकि यह प्राणोपाशक अभेद्य पाषाण ही है यथास्मान एस एवदृष्टानत एवं स विध्वसते इत्याह कोसौ एवं विधि प्राण विधि यथोक् प्राणवदर्त कामयत इक्षति याप्यनमस् प्रक्रोशताड़ाड़ प्रयुक्त सोप्यवधंसतर्थ यस्मा स यह सीत प्राणभूत अस्मा इवास मां खड़ो अर्ध अधर्षणीय इतर्थ जिस प्रकार पाषाण को प्राप्त होकर इत्यादि यही इसमें दृष्टांत है उसी प्रकार निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है कौन नष्ट हो जाता है सो बतलाते हैं सो इस प्रकार परवोक्त प्राण को जानने वाले उपासक के प्रति उसके अयोग्य पापाचरण करने की कामना इच्छा करता है तथा जो इसका हनन करता है इस प्राणभेदता के प्रति गाली गलौच एवं तालनादी का प्रयोग करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट हो जाता है यह इसका अभिप्राय है क्योंकि वह प्राणभेदता प्राण, प्राण स्वरूप होने के कारण दुर्भेद्य पाषाण के समान दुर्भेद्य पाषाण अर्थात दुर्धर्ष है ननु नासिक्योपी प्राण हो व्यात्मा यथा मुख्य नासिक्य प्राण पापमना विद्द प्राण एवं संख्य कथम शंका जैसा कि मुख्य प्राण है उसी प्रकार स्थित प्राण भी तो वायु रूप ही है किंतु प्राण रूप होते हुए भी केवल नासिकागत प्राण ही पाप से विद्ध है मुख्य प्राण नहीं है सो कैसे नए सदोष है नासिक्यस्तु नसीक्यस्तु स्थनकणगुण्याद्वन्ैगुण्या विद्दाह सन मुख्यस्तु स्थान देवता इति यथा बलियस्ता नुक यहाद शिक्षावत्षाश्रया कुर्वन्ति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 विद्धो विदोसुरख्य तस् क्योंकि मुख्य प्राण असुरों द्वारा पाप विद्ध नहीं हुआ इसलिए दुर्गंधी नैवैथेन सुन दुर्गंधि विदापहत पापमा केिबती तेनेतरा प्राणा लबती एक तो विचुन्दोत्ति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 और इसी से अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है सुरभि विजानाति नैवे तदुभयम् विजानाति लोकः घ्राड़े नदुभ विजाती लोक अतश्च पाप कार्यादर्शनापहत पाप पाप्मा विनाशिपनी पाप्मा यस्ोय अहम तप पापमा धेश विशुद्ध इतर्थ है लोग इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंध को जानता है और न दुर्गंध को ही इन दोनों को वह घ्राण के द्वारा ही जानता है अतः तो पाप का कार्य न देखे जाने के कारण यह अपहत पापमा है जिससे पाप अपहत विनस्ति अर्थात दूर कर दिया गया है वह यह मुख्य प्राण अपहत पापमा अर्थात विशुद्ध है यस्चात्मर कल्याणाद्य संगम्वा घ्राणादार भरी मुख्य किंतरी सर्वा कथमुच् तेन मुखेन यदश्नाबती लोकन पीतेन चेतरा घरादीन वा पालयति तेन ही त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 जो कुछ खाते पीते हैं उसे खाए पिए से वह मुख्य प्राण घराणादि दूसरे प्राणों का पोषण करता है क्योंकि उसी से उन सबकी स्थिति होती है इसलिए मुख्य प्राण सभी का पोषण करने वाला है अतः तो वह विशुद्ध है कथम पुनर्मुख्याशीत्याम स्थितिषा गम्यते एक मुख्य प्राण मुख्य प्राणस्य वृत्ति मंडपादे अंतन्ते मरण काले लोक्रमतिणाद प्राणसमुदाय अप्राणो ही न शक्त्यशु वा वेन तदोक्रांति प्रसिद्धा कलापस्य घ्राणादी कपालेक्रांत प्राणसाशिशिषा अतो व्याधद करोति कौती यद् यभ्यन्नालाभ उत्क्रांत उत्क्रांतस्य लिंगम् किन्तु मुख्य प्राणों द्वारा खाए पिए पदार्थों से अन्य प्राणों की स्थिति किस प्रकार जानी जाती है सो बतलाते हैं इस मुख्य प्राण को अर्थात इस मुख्य प्राण के वित्त रूप अन्नपान को न पाकर ही अंत समय मरण काल में घ्राणादि इंद्रिय समुदाय उत्क्रमण करता है क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाने या पीने में समर्थ नहीं होता इसी से उस समय घृणादि इंद्रिय समुदाय की उत्क्रांति प्रसिद्ध है उत्क्रमण के समय प्राण की भोजन करने की इच्छा स्पष्ट देखी जाती है इसी से उस समय वह मुख्य बा देता है यही उत्क्रमण करने वाले घृणादि को अन्नादि प्राप्त न होने का चिन्ह है प्राण की अंगिरस संज्ञा होने में हेतु तम हांग उदगीतम चक्र तमु ऋषि ने इस मुख्य प्राण के ही रूप में उद्गीत की उपासना की थी अतः इस प्राण को ही आंगिस्त मानते हैं क्योंकि यह संपूर्ण अंगों का रस है तम हांगिरास्तम मुख्यम हांगिरा हांगिराव गुण मुपासा मुकाशाचक्र कृतमान बको उपासनाको दाभ्य वक्षमाणे संबद्धते तथा बृहस्पति आया चोपास चक्रे बक संबंध करतव केचि एक तु एववांगिम बृहस्पतिमा प्राण मंत वचना हांगिरा अर्थ हंगिरा ऐसे गुण वाले इस मुख्य प्राण रूप उद्गीत की दाल्भ्य बक उपासना की इस प्रकार इसका आगे से संबंध है तथा किसी किसी ने दल्भपुत्र पुत्र ने बृहस्पति और आयास्य गुण वाले प्राण रूप उद्गीत की उपासना की इस तरह इसका संबंध लगाया है क्योंकि यहाँ इस प्राण को ही आंगिरस बृहस्पति और आयास्य मानते हैं ऐसा वचन है युता संभव संभवती तो यहाँता ऋषिचोदना श्रुतंतरवत तस्मा छतर्चि इत्याचतमेंतम सत मृतिमी तथा माध्यमो विश्वामित्रो वामदेवो मध्यमो गुरीसमद विश्वाम वामदेवोत्रीतादीन ऋषीन प्राणयती श्रुति तथेता ऋषि प्राणोपासकानि बृहस्पत या सैन प्राण कौत भेद विज्ञा प्राणो पिता प्राणो माता इवच्च तस्मादशीरंगिरा नाम प्राण एवं अन्नास प्राण मुदीथ उपासंचक्रीत यद्यस्मा सोंगा प्राण संरतनाशा वांगस है ठीक है यदि यथार्थ श्रुत अर्थ श्रुति का सरलार्थ संभव न हो तो ऐसा दूरान्वयी अर्थ भी लिया जा सकता है किंतु यहाँ तो अतः ऋषि होने पर भी इसे प्राण को सतर्चिन्ह ऐसा कहकर पुकारते हैं इस अन्य श्रुति के अनुसार ऋषियों का प्रतिपादन करने में प्रवित्त यथाश्रुत अर्थ भी संभव है ही इसी प्रकार श्रुति माध्यम ग्रस्तमद्ध विश्वामित्र वामदेव और अत्र आदि ऋषियों को ही प्राण भाव की प्राप्ति कराती है ऐसे ही प्राण ही पिता है प्राण ही माता है इत्यादि के समान अंगिरा बृहस्पति और आयास्य इन प्राणोपासक ऋषियों को भी श्रुति अभेद विज्ञान के लिए प्राण बनाती है अतः इसका तात्पर्य यह है कि अंगिरा नामक ऋषि ने प्राण प्राणस्वरूप होकर ही अंगिरस आत्मा प्राण रूप उद्गीत की उपासना की क्योंकि प्राण होने के कारण यह अंगों का रस है इसलिए अंगिरस है प्राण के बृहस्पति संज्ञा होने में हेतु तेनाम बृहस्पति हम उपासन चक्र ए तमु बृहस्पतिम मनयनते वाग भीम बृहति तस्यास पति इसी से बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की लोग इस प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं क्योंकि ही बृहति है और यह उसका पति है तथा वाचो बृहत्या पति तेनासो बृहस्पति तथा यह वाक्य यानी बृहति का पति है इसलिए बृहस्पति है प्राण की आयास्य संज्ञा होने में हेतु तेन तम घम आया उदगीतम उपास चक्र ए तमो एवाया मनंत आसाद्यम दयते आयास्य ने इस प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना की लोग इस प्राण को ही आस्यास्य मानते हैं क्योंकि यह आशय मुख से निकलता है तथा यदस्मा हादते निर्गछति तेनाव सन्नी तथान्योप्युपाचक आत्मा एववांगि रिगुण प्राण मुद्ग मुसीते तथा क्योंकि यह आस्य मुख से निकलता है इसलिए आयास्य ऋषि ने प्राण रूप होकर ही इस प्राण में उद्गीत की उपासना की यह इसका तात्पर्य है अर्थात अन्य उपासकों की भी आंग्रस आदि गुणों से युक्त आत्मस्वरूप प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए ते नमह बको दाल विधांतकार सह नय से जाना मुद्गाता बभुआ सहय स्म कामा ना गायती अतः दल्भ के पुत्र बक ने पूर्वोक्त रूप से उसे जाना अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से प्राण में उद्गीत की उपासना की वह नैम सारण्य में यज्ञ करने वालों का उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया न केवलम भको नाम यथा अंगिहत प्राणम विज्ञातवान नल्भस्पतभ्यो वेदांधार दर्शि प्राण विज्ञातवा विदिच सैमशियादाता बभूव स सामर्थ्य विज्ञानसामम्यो सामर्थ नैविषेभ्य कामानाघाजती महागीतवान किले के त्य केवल अंगिरा आदि ने ही प्राण रूप उद्गीत की उपासना नहीं की बल्कि दल्भ के पुत्र भक्त ने भी उसे इसी प्रकार जाना था अर्थात पूर्व प्रदर्शित प्राण का ज्ञान प्राप्त किया था इस प्रकार उसे जानकर वह नैविशारण्य में यज्ञ करने वालों का उद्घाता हुआ तथा इस प्राण विज्ञान के सामर्थ्य से ही उसने उन नैमिषीय याज्ञिकों की कामनाओं का उनकी पूर्ति के लिए आगान किया प्राण दृष्टि से ओंकारोपासना का फल आगता हई काम भवती या एत विद्वान अक्षर मुद्गीत मुस्ता इत्यात्म इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्गीत संज्ञक अक्षर ओंकार की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओं का आघान करने वाला होता है ऐसी यह अध्यात्म उपासना है तथा अन्योप्युद्घाता आघाता हई काम बवती एवं विद्वान यथोक्त गुण प्राणम अक्षर मुद्गी मुपास तस्तृष फल मुक्त प्राणात्म भावृष्ट देव भूतप्येतीरा सिद्धमेवेद्यभिप्राय इत्यात्मेतम विषय मुद्दीपासनों संहारो अधिद्वतोपास बुद्धि समाधानार्थः इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्गीत संज्ञक अक्षर की उपरयुक्त गुण विशिष्ट प्राण रूप से उपासना करता है वह अन्य उद्घाता भी कामनाओं का आगान करने वाला हो जाता है यह उसका दृष्ट फल बतलाया गया है देवता होकर ही देवताओं को प्राप्त होता है तथा अन्य श्रुति के अनुसार प्राण स्वरूपता की स्वरूपता की प्राप्ति रूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है यह इसका अभिप्राय है इत्यध्यात्म यह उद्गीथोपासना आत्मविशेणी है इस प्रकार जो पूर्वोक्त कथन का उपसंहार किया गया है वह आगे कही जाने वाली अधिदैवत उद्गीथोपासना में बुद्ध को समाहित करने के लिए है ये छांदोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीय खंडभाष्यम संपूर्णम